श्री रामकृष्ण वचनामृत परिच्छेद पचासी तीस जून अठारह सौ चौरासी श्री रामकृष्ण प्रेमोन्मत्त होकर कह रहे हैं संध्या कितने दिन के लिए है जब तक ओम कहते हुए मन लीन नहीं हो जाए पंडित जी तो जलपान कर लेता हूँ उसके बाद संध्या करूँगा श्री रामकृष्ण मैं तुम्हारे बहाव को न रोकूंगा समय के बिना आए त्याग अच्छा नहीं है फल बड़ा हो जाता है तब फूल आप झड़ जाता है कच्ची अवस्था में नारियल का पत्ता खींचना चा, न चाहिए इस तरह तोड़ने से पेड़ खराब हो जाता है सुरेंद्र घर जाने के लिए तैयार हैं मित्रों को अपनी गाड़ी पर ले जाने के लिए बुला रहे हैं सुरेंद्र महेंद्र बाबू चलिएगा श्री रामकृष्ण की अब भी भावअस्था है अभी तक पूरी प्राकृतिक अवस्था नहीं आई है वे उसी अवस्था में सुरेंद्र से कह रहे हैं तुम्हारा घोड़ा जितना खींच सके उससे अधिक लोगों को न बैठाना सुरेंद्र प्रणाम करके चले गए पंडित जी संध्या करने गए मास्टर और बाबूराम कलकत्ता जाएंगे श्री राम कृष्ण को प्रणाम कर रहे हैं श्री राम कृष्ण अब भी भावावेश में हैं श्री राम कृष्ण मास्टर से बात नहीं निकलती जरा ठहरो अभी मास्टर बैठे श्री रामकृष्ण की क्या आज्ञा होती है इसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं श्री रामकृष्ण ने इशारे से बाबूराम से बैठने के लिए कहा बाबूराम ने मास्टर से कहा जरा देर और बैठिए श्री रामकृष्ण ने बाबूराम से हवा करने के लिए कहा बाबूराम पंखा झल रहे हैं और मास्टर भी श्री रामकृष्ण मास्टर से ने, तुम अब उतना नहीं आते क्यों मास्टर जी कोई खास कारण नहीं है घर में काम था श्री राम बाबूराम का घर कहाँ है यह मैं कल समझा इसीलिए तो इसे रखने की इतनी कोशिश कर रहा हूँ चिड़िया समय समझकर अंडे फोड़ती है बात यह है कि ये सब शुद्ध आत्मा लड़के हैं कभी कामनी और कंचन में नहीं पड़े है ना, मास्टर जी हाँ अभी तक कोई धक्का नहीं लगा श्री राम कृष्ण नई हंडी है दूध रखा जाए तो बिगड़ नहीं सकता मास्टर जी हाँ श्री राम बाबू के यहाँ रहने की जरूरत भी है कभी कभी मेरी अवस्था ऐसी हो जाती है कि उस समय ऐसे आदमियों का रहना जरूरी हो जाता है उसने कहा है धीरे धीरे रहूँगा नहीं तो घर वाले शोरगुल मचाएंगे मैंने कहा है शनिवार और रविवार को आ जाया कर इधर पंडित जी संध्या करके आ गए उनके साथ भूधर और बड़े भाई भी थे पंडित जी अब जलपान करेंगे भूधर के बड़े भाई कह रहे हैं हम लोगों का क्या होगा ज़रा कुछ आज्ञा कर दीजिए श्री रामकृष्ण तुम लोग मुक्षु हो व्याकुलता के होने से ईश्वर मिलते हैं श्राद्ध का अन्न न खाया करो संसार में व्यभिचारिणी स्त्री की तरह होकर रहो व्यभिचारिणी स्त्री घर का सब काम बड़ी प्रसन्नता से करती है परंतु उसका मन दिन रात उसके यार के साथ रहता है संसार का, का काम करो परंतु मन ईश्वर पर रखो पंडित जी जलपान कर रहे हैं श्री रामकृष्ण कहते हैं आसन पर बैठ कर खाओ उन्होंने पंडित जी से फिर कहा तुमने गीता पढ़ी होगी जिसे सब लोग माने उसमें ईश्वर की विशेष शक्ति है पंडित जी यद्यत विभूतिमत सत्वम श्री मधुरजीत मेवा श्री राम कृष्ण तुम्हारे भीतर अवश्य ही उनकी शक्ति है पंडित जी जो व्रत मैंने लिया है क्या इसे अध्यवसाय के साथ पूरा करने की कोशिश करूं? श्री रामकृष्ण ने जैसे अनुरोध की रक्षा के लिए कहा हाँ होगा परंतु इस बात को दबाने के लिए दूसरा प्रसंग उठा दिया श्री रामकृष्ण शक्ति को मानना चाहिए विद्यासागर ने कहा क्या उन्होंने किसी को ज़्यादा शक्ति भी दी है मैंने कहा नहीं तो फिर एक आदमी सौ आदमियों को कैसे मार डालता है क्वीन विक्टोरिया का इतना मान इतना नाम क्यों है अगर उनमें शक्ति ना होती मैंने पूछा तुम यह मानते हो या नहीं तब उसने कहा हाँ मानता हूँ पंडित जी उठे और श्री राम कृष्ण को भूमिष्ठ हो प्रणाम किया साथ वाले उनके मित्रों ने भी प्रणाम किया श्री राम कृष्ण कहते हैं फिर आना गंजेड़ी गंजेड़ी को देखता है तो खुश होता है कभी तो उसे गले से लगा लेता है दूसरे आदमी देखकर मुंह छिपाते हैं गाय अपने साँस की गायों को देखती है तो उनके देह चाटती है पर दूसरी गायों को सिर से ठोकर मारती है सब हंसते हैं पंडित जी के चले जाने पर श्री राम कृष्ण हंस हंस कह रहे हैं डायल्युट मुग्ध हो गया है एक ही दिन में देखा कैसा विनय भाव है और सब बातें समझ ग्रहण कर लेता है आषाढ़ की शुक्ला सप्तमी है पश्चिम वाले बरामदे में चाँदनी छिटक रही है श्री राम कृष्ण अब भी वहीं बैठे हैं मास्टर प्रणाम कर रहे हैं श्री राम कृष्ण स्नेहपूर्वक पूछ रहे हैं क्या जाओगे मास्टर जी हाँ अब चलता हूँ श्री राम कृष्ण एक दिन मैंने सोचा कि सबके के यहाँ एक एक बार जाऊँगा क्यों मास्टर जी हाँ बड़ी कृपा होगी